दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, रेप्युटेशन पावर का कॉर्नरस्टोन है। एक दफा बन जाए तो आपको प्रोटेक्ट करती है, एक दफा टूट जाए तो सब कुछ ले डूबती है। इस चैप्टर में वो हमें लॉस 15 से 21 समझाते हैं, जो रेप्युटेशन और इन्फ्लुएंस का असली गेम डिफाइन करते हैं। तुम कह सकते हो कि पावर के गेम में mercy कभी-कभी weakness लगती है History के emperors और generals अपने दुश्मनों को पूरा खत्म करते थे ताके उनकी वापसी का chance ही न बचे Law 16, Use Absence to Increase Respect and Honor हर वक्त available रहना आपकी value गिरा देता है लेकिन जब आप selectively absent होते हो लोग आपके presence को और ज्यादा value करते हैं Law 17. Keep others in suspended terror. Cultivate an air of unpredictability. どうやってやってみるのを考えてみるのどうやってみるのどうやってみるの Unpredictability Un is a psychological weapon which y o have t h a upper hand.18. Do not build fortresses to protect yourself. Isolation is dangerous. Powerful means you a v e o do everything you c a Fortresses लगती तो safe है, लेकिन असल में वो weakness बन जाती है। Power हमेशा networks और visibility में होती है, ना कि isolation में। Law 19: Know who you're dealing with. Do not offend the wrong person. हर इंसान एक जैसा नहीं होता, कोई ज़्यादा sensitive है, कोई ज़्यादा revengeful. अगर आप गलत इंसान को offend कर देते हो, तो आप अपने लिए unnecessary enemies बना लेते हो। Law 20: Do not commit to anyone. Power game में independence सबसे बड़ी strength है। अगर आप हमेशा एक camp या एक बंदा choose कर लेते हो, तो आप अपना leverage खो देते हो। Powerful लोग अपने options open रखते हैं। Law twenty one। Play a sucker to catch a sucker, seem dumber than your mark। कभी-कभी अपनी intelligence छुपाना और सामने वाले को superior feel करवाना best strategy होती है। जब वो underestimate करते हैं, तभी वो सबसे vulnerable होते हैं। दोस्तों इन लॉज का असल मैसेज सिंपल है। पावर पर्सेप्शन का गेम है। रेप्युटेशन, स्कैरसिटी, अनप्रिडिकेबिलिटी और कंट्रोल्ड इमेज आपको वो इन्फ्लुएंस देती हैं, जो राव फोर्स भी नहीं दे सकती। और अब अगला क्लस्टर और भी सत्तल है। टाइमिंग, पेशेंस और कंट्रोल। रॉबर्ट ग्रीन हमें दिखाते हैं कि क